समुपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों वंदना के योग्य माताओं बहनों यमाचार्य और, बहनो, और नचिकेता इन दोनों के माध्यम से हम बहुत सारे अध्यात्म के मार्ग में आने वाले विषयों पर गंभीर चर्चा देख रहे हैं पीछे अध्यात्म के मार्ग में एक क्रम बताया था कि पहले हमारे सामने इंद्रियां आती हैं इंद्रियों के आगे फिर उससे भी सूक्ष्म उनके विषय आते हैं और उन विषयों को जो ग्रहण करने वाला है जो मन है उसके बाद फिर उस पर विचार किया जाता है लेकिन मन से भी आगे कुछ और है तो वो कौन था मन से आगे बुद्धि और बुद्धि से भी आगे बुद्धि का भी जो कारण है वो महत तत्व वो उससे भी सूक्ष्म है क्योंकि महत् सृष्टि रचना में सबसे पहला कार्य तत्व है सबसे पहला कार्य पदार्थ महत है लेकिन क्योंकि महत् कार्य पदार्थ है तो उसका भी मूल होना चाहिए तो उससे भी परे उससे भी सूक्ष्म जो मूल प्रकृति है उसको अव्यक्त शब्द से बोलते हैं महतः परम अव्यक्तम्। और उससे भी परे पुरुष पर जो श्रेष्ठ पुरुष जो उसका निमित्त कारण है सारे संसार का वो उससे भी सूक्ष्म है और उसके आगे उससे अन्य कोई सूक्ष्म हम यदि ढूंढने का प्रयास करें तो कहा कि नहीं बस यही विराम है ये काष्ठा है ये परागति है तो यहाँ तक पीछे चर्चा हो गई थी आगे यमाचार्य उसी पुरुष के बारे में अगले श्लोक में नचिकेता को बता रहे हैं कि एष सर्वेश भूतेषु गूढ़ोत्मा न प्रकाशते दृश्यते तु अग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शि अर्थात ये जो परम पुरुष है एष सर्वेशु भूतेषु गूढ़ ये सारे जड़ और चेतन दोनों प्रकार के पदार्थों में हम जड़ पदार्थ को भी भूत शब्द से बोलते हैं और चेतन को भी भूत शब्द से बोलते हैं प्राणियों को भी भूत कहते हैं और जो अप्राणी हैं उनको भी भूत कहते हैं तो सर्वेश भूतेशु वो चाहे जड़ हो या चेतन हो इन सब में वह परमात्मा कैसा है गूढ़ है छिपा हुआ है अर्थात जैसे अन्य पदार्थ हमारे लिए प्रकाशित हो जाते हैं अन्य पदार्थों का हम ज्ञान कर लेते हैं अगर उस दृष्टि से देखें तो वैसे हम परमात्मा का ज्ञान नहीं कर सकते परमात्मा ऐसे प्रकाशित नहीं होता जैसे अन्य इंद्रियों के विषय प्रकाशित होते हैं हम हर वस्तु को जान लेते हैं जो भी उत्पन्न पदार्थ हैं जो हमारे इंद्रियों के विषय बन सकते हैं हम उनको जान लेते हैं और वहां भी जो जानने की प्रक्रिया है अन्य पदार्थों की भी वहां भी यदि आप गंभीरता से विचार करें तो हम द्रव्य को नहीं जानते हम पदार्थ को नहीं जानते हम पदार्थ के गुण को जानते हैं और आप देख लें ये सारी इंद्रिया जो बाही इंद्रिया हैं ज्ञान ग्रहण -करन करने वाली क्या इनसे हम द्रव्य को जान सकते हैं हम नेत्र से क्या जानते हैं हम नेत्र से किस विषय को पकड़ते हैं रूप को या रूपवान को हम रूप को जानते हैं क्योंकि नेत्र का विषय रूपवान नहीं है रूप विषय है नेत्र का अर्थात इंद्रियां गुणों को ग्रहण करती हैं और गुणवान का हम अनुमान से ज्ञान करते हैं क्योंकि रूप गुण है बिना गुणी के रह नहीं सकता तो गुणी का क्या हुआ अनुमान और रूप का हुआ प्रत्यक्ष तो यहां हम जिस पदार्थ को भी जानते हैं गंध वाला हो रूप वाला हो स्पर्श वाला हो इन सबको भी हम सीधे इंद्रियों से नहीं जान पाते अनुमान से समझते हैं लेकिन परमात्मा का हम ऐसे भी जान नहीं कर पाते क्योंकि परमात्मा का ज्ञान इन इंद्रियों से तब हो पाता कि या तो उसमें रूप होता या रस होता या गंध होती शब्द होता स्पर्श होता तो इन इंद्रियों से पकड़ में आ जाता लेकिन ये गुण तो उसमें नहीं है अशब्दम अस्पर्शम अरूपम अव्ययम तथा अरसम नित्यम गंधवच आगे आएगा ये मुंडोपनिषद में तो इन सारे गुणों से तो वो रहित है हम ऐसे नहीं जान सकते उसको तो यमाचार्य सावधान कर रहे हैं कि अगर ऐसे प्रयास करेंगे हम तो फिर हमें असफलता हाथ लगेगी और हम निराश हो जाएंगे तो एशह सर्वेशु भूतेषु गूढ़ आत्मा न प्रकाशित यह ऐसे प्रकाशित नहीं होता फिर कैसे प्रकाशित होता है तो अगली पंक्ति में कहा कि दृश्यते तु अग्रया बुद्धिया वह बुद्धि से प्रकाशित होता है और बुद्धि भी कैसी होनी चाहिए तो उसका विशेषण दिया अग्रा अग्रया अग्रा बुद्धि जो आगे आगे चलने वाली हो अर्थात बुद्धि ठीक है हम ज्ञान से परमात्मा को समझेंगे लेकिन मात्र केवल ज्ञान से हमने कोई विषय जान लिया और अब आगे कोई उहापोह पोह चली ही नहीं रही है मन में अंदर कोई विचार ही नहीं उठ रहा है जैसे सीबीआई होती है जांच करती है अब कोई साक्ष्य उनको दिखाई दिया कहीं कोई सबूत दिखाई दिया अब इतना देखने मात्र से वो शांत नहीं बैठ जाएंगे वो उसकी और गहराई में जाएंगे और गहराई में जाएंगे और गहराई में जाएंगे कि अच्छा अगर ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो ऐसा होना चाहिए ये क्या है अग्रा अग्रा है ये अग्रिया बुद्धि है आगे आगे चलने वाली है तो हमारे सामने भी जितना जितना परमात्मा की रचना को देख करके हम उसका अनुमान कर रहे हैं लेकिन उसके भी आगे उसके भी आगे हमें और विचार करना है और सोचना है इसलिए जिनकी बुद्धि अग्रया बुद्धि होती है उनको आगे कहा श्लोक में कि सूक्ष्म दर्शी उनको सूक्ष्मदर्शी कहते हैं वो सूक्ष्मता को देखने वाले होते हैं वो केवल स्थूल देख करके शांत नहीं बैठेंगे क्योंकि स्थूल देख करके हम अनेक स्थानों पर भ्रांत हो सकते हैं परंतु यदि हमारी बुद्धि अग्रया है आगे आगे चलने वाली है तो हम और गहराई में जाएंगे और गहराई में जाएंगे तो दृश्य अग्रया बुद्धिया सूक्ष्मया सूक्ष्म दर्श ऐसी आगे आगे चलने वाली सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा सूक्ष्म दर्शी विद्वान पुरुष उस परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं उसको जान लेते हैं साधारण मनुष्य नहीं अब इस प्रक्रिया में जैसे पिछली बार भी एक क्रम बताया था यहां भी एक क्रम बता रहे हैं लेकिन एक भिन्न तरीके से कि ठीक है हमारे पास ज्ञान ग्रहण करने के परमात्मा ने साधन दे दिए बाह्य के रूप में भी दे दिए अंतकरण के रूप में भी दे दिए तो उस अवस्था में हम किस क्रम से आगे बढ़ें और कैसे कैसे इन करणों का उपयोग करते हुए परमात्मा तक पहुंच पाएंगे तो उसका क्रम अगले श्लोक में बताया कि यच्छेद वांग मनसी तद्यचेद ज्ञान आत्मनि ज्ञानम आत्मनि महति नियछेद तद्यच्छेद शांत आत्मनि यहां चार कदम हैं आगे बढ़ने के लिए पहला कदम अर्थात पहले क्या करना है क्योंकि साधन तो हमारे पास सीमित है दूसरी बात सीमित साधन हैं लेकिन एक बात और छिपी हुई है इसमें कि सीमित होते हुए भी हम इनको परिवर्तित नहीं कर सकते जैसे हम बाजार से कोई वस्तु लाते हैं पसंद नहीं आती है तो जहां से लाए हैं दुकानदार ये भी कहता है कि अगर आपको पसंद ना आए आपके अनुकूल ना पड़े आप इसको वापस कर जाना ऐसी सुविधाएं भी दी हुई हैं ग्राहक के लिए अथवा बदल के दूसरे ले जाना लेकिन जब परमात्मा ने ये शरीर दिया हमें और जब ये कर्ण दिए हमें तो ये सुविधा हमें नहीं दी कि हम चाहें तो इन कर्णों को परिवर्तित कर लें बदल लें दूसरे ले लें ऐसा नहीं क्योंकि हमारे ही कर्माशय के अनुरूप और न्याय व्यवस्था के अनुसार परमात्मा ने ये करण दिए हैं अगर यदि हम इनको परिवर्तित करते हैं यद्यपि ये सामर्थ्य हमारी नहीं है तो ईश्वर ये कार्य नहीं करेगा क्योंकि हमने कर्म ही वैसे किए थे हां इतनी सुविधा अवश्य दी है उसने कि हम इनमें इनको बिना परिवर्तित किए इनकी गुणवत्ता को बढ़ा सकते हैं इनके कार्य लेने की क्षमता को बढ़ा सकते हैं ये सुविधा दी है और वो पुरुषार्थ से है और अन्य अनेक साधनों से है हम नियमों के अनुसार अपने जीवन को चलाते हैं और नियमों के अनुसार ही इन इंद्रियों से प्राप्त विषयों का भोग करते हैं अनियमित तो हमारा जीवन नहीं चलता तो इनकी क्षमता बढ़ जाती है नहीं तो हम बुद्धि को बढ़ाने की क्षमता जो परमात्मा से प्रार्थना करते हैं अनेक मंत्रों में ये निष्फल हो जाएगी और बहुत सारे मंत्र ऐसे हैं जहाँ बुद्धि को बढ़ाने की बात की गई है बदलने की नहीं बुद्धि वही रहेगी लेकिन हम उससे अधिक कार्य ले पाएं अधिक सूक्ष्मता से विवेचन कर पाएं ये क्षमता हमारी बढ़ सकती है कब जब हम परमात्मा की आज्ञा के अनुकूल अपनी जीवनचर्या चलाते हैं तब तो वो परमात्मा की आज्ञा के अनुकूल जीवनचर्या में क्या करना है तो सबसे पहली बात बताई कि यछेद वांग मनसी प्राज्य प्राज्य पुरुष बुद्धिमान पुरुष क्या करे कि वांग मनसी येद वाणी और मन यहां वाणी से तात्पर्य सभी इंद्रिया ये उसका उपलक्षण है अर्थात जितनी भी बाह्य इंद्रियां हैं ये सारी इंद्रियां और अंतकरण का उपलक्षण मन हो गया बाह्य इंद्रियां और मन इनको क्या करें येद इसमें अगर नी और लगा दे तो नियच्छेद अर्थात नियंत्रित रखें इनको इनको अपने वश में रखें इनको कंट्रोल में रखें और कंट्रोल में वश में रखने का यही तात्पर्य है कि जिस विषय की हमें जितनी आवश्यकता है उस आवश्यकता के अनुसार ही उसको ग्रहण करें हमें जितना बोलना है उतना बोलें और जो बोलना है वही बोलें अनियंत्रित न बोलें आवश्यकता के अनुसार बोलें और समय के अनुसार बोलें अब वाक्य तो यह भी सत्य है कि हम जैसे बोलते हैं कि राम का नाम सत्य है राम राम सत्य है ठीक है लेकिन कहा बोलते हैं इसको जब कहीं पर शमशान में किसी शव को ले जा रहे होते हैं वाक्य गलत नहीं है लेकिन अब कहीं शादी का समारोह हो रहा है कहीं पर और वहां हम नारिय लगाने लगे कि राम राम राम नाम सत्य है तो हास्य के पात्र बन जाएंगे और क्रोध के पात्र ही बन जाएंगे दूसरों के तो क्या हमने गलत बोला है क्या क्या राम का नाम असत्य है क्या है तो सत्य ही लेकिन समय समयानुकूल हमने उच्चारण वाणी का नहीं किया तो हमारी वाणी हमारे नियंत्रण में हो और वाणी से तात्पर्य सारी ही इंद्रिया ये हमारे नियंत्रण में हो क्योंकि हमारा तो नियंत्रण यहीं से प्रारंभ होगा तो सबसे पहला कार्य है यच्छेद वांग मनसी प्राज्य फिर आगे आगे कहा कि तद यछे ज्ञान आत्मनि ठीक है कि मन और इंद्रियों पर हम नियंत्रण रखें लेकिन मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रखने की सामर्थ्य ये हमें कहाँ से प्राप्त होती है यह बुद्धि से प्राप्त होती है बुद्धि से तात्पर्य जैसा हमारा ज्ञान है जैसा हमारा स्वाध्याय है जैसा हमने सीखा है अब तक जीवन में हम वही तो करेंगे हमारे अंदर जितना हमने संग्रहित किया है ज्ञान के रूप में जो हमारी बुद्धि में संग्रहित है हम उसी के अनुसार अपने सारे जीवन की क्रियाएं करेंगे अपने मन को वैसा ही चलाएंगे अपनी इंद्रियों को वैसा ही चलाएंगे तो यदि मन पर और इंद्रियों पर नियंत्रण करना है तो अब हमें बुद्धि की सहायता लेनी होगी ऐसा नहीं कि विषय सामने आ गया या हमारे मन में कोई विचार उठ गया और हम तुरंत करने लगे नहीं उस पर पहले अच्छा है या बुरा है उचित है या अनुचित है यह निर्णय करना होगा और यह निर्णय बिना बुद्धि की सहायता के नहीं हो सकता तो बुद्धि की सहायता की यहां आवश्यकता होती है तो जिन इंद्रियों को और मन को हमने प्रथम कदम में नियंत्रित किया था उन इंद्रियों को मन को अब बुद्धि को सौंप दें ज्ञान आत्मनि अर्थात ज्ञान जिसका स्वरूप है आत्मा माने स्वरूप आत्मा शब्द के कई अर्थ होते हैं ज्ञान जिसका स्वरूप है अर्थात अर्था अर्थ बुद्धि तो बुद्धि को सौंप दिया अर्थात अर्थ बुद्धि के अनुसार हमारा मन और हमारी इंद्रिया होनी चाहिए लेकिन अब बुद्धि अर्थात जो ज्ञान हमने संग्रहित किया है वो ज्ञान यदि हमारा गलत है तो हमने ज्ञान ही गलत संग्रहित कर लिया हमने जान ही गलत लिया और हम कह रहे हैं कि हम तो अपनी बुद्धि के अनुसार ही मन और इंद्रियों का प्रयोग कर रहे हैं अब हम क्या अपराध कर रहे हैं अब भी हमसे भूल हो सकती है क्योंकि जिस बुद्धि को जिस सारथी को हमने मन और इंद्रियों को सौंपा वह सारथी ही हमारा बिगड़ा हुआ है वह बुद्धि ही बिगड़ी हुई है उसमें कूड़ा कचरा भरा हुआ है अज्ञानता की बातें भरी हुई हैं तो हमारी यात्रा सफल नहीं हो पाएगी हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे तो तीसरा कदम अब तीसरी बारी में हमें क्या करना है कि ज्ञानम आत्मनी महति नियछे उस ज्ञान को उस बुद्धि को महती आत्मनि नियछेद महान आत्मा कौन है परमात्मा उस परमात्मा को सौंप दें बुद्धि परमात्मा को सौंप दें और यही तो बोलते हैं हम धियो यो न प्रचोदयात कि हे ईश्वर मैं तो अपनी बुद्धि को संभाल नहीं पा रहा आप ही इसको संभालिए आप ही इसको प्रेरित कीजिए अर्थात अपने हाथ में ले लीजिए अपने वश में कर लीजिए और जैसा आप चाहें वैसा चलाइए मैं तो आपको सौंपता हूं अब यूं तो परमात्मा हमारी बुद्धि ऐसे नहीं चलाता यह केवल सांकेतिक भाषाएं हैं कहने को हम यही कहते हैं कि हे ईश्वर मैंने अपनी बुद्धि आपको सौंप दी और आप ही इसको चलाइए लेकिन इसका तात्पर्य क्या है हम क्या कहना चाह रहे हैं ईश्वर हमसे क्या कहलवाना चाह रहा है ईश्वर कहता है कि जब मैंने विधि निषेध कर्तव्य अकर्तव्य धर्म अधर्म क्या करना है क्या नहीं करना है इसका सारा ज्ञान वेदों में दे दिया है तो तुझे उसका पालन करना है और हम जब किसी की आज्ञा का किसी के निर्देश का पालन करते हैं तो व्यवहार में यही कहने में आएगा कि हमने अपने को इस पर समर्पित कर दिया है एक बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक आपने सुना होगा कि दृष्टिपूतम न्यसेत पादम वस्त्रपूतम जलम पीबेत और बुद्धिपूताम वदेद वाचम मनपूतम समाचरेत नीतिकार का श्लोक है कि हम कदम रखते हैं आगे बढ़ रहे हैं मार्ग में एक एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं तो कैसे कदम रखें दृष्टिपूतम न्यसेत पादम पहले दृष्टि से आंखों से देख लें और पूत पूत किसे कहते हैं हम संतान को भी कहते हैं ना पूत तो क्या अर्थ होता है संस्कृत का ही शब्द है ये दृष्टिपूतम न्यसेत पादम और संध्या के मंत्रों में आचमन में जब करते हैं तो पुनातु पुनातु पुनातु बोलते हैं ना बार बार पुनाश्य। पुनाश्य। क्या अर्थ होता है इसका पुछो, पुछो। पुछो। पवित्र करें पवित्र करना पवित्र शब्द में भी वही है पूधातु आ रही है पूधातु पवित्र करने अर्थ में आती है पुनातु पवित्र पूत तो पूत का अर्थ है जो शुद्ध है जो पवित्र है हम संतान को पवित्र बनाना ही चाहते हैं तो सुपुत्र बोलते हैं वही है पूत तो दृष्टिपूतम दृष्टि से जिसको शुद्ध कर लिया है अर्थात जिस मार्ग में कंटक नहीं है साफ सुथरा हमारे गमन करने योग्य मार्ग है ऐसा हमने जान लिया है तब हमें उस पर पाद रखना है आगे पैर बढ़ाना है दृष्टिपूतम निषेध पादम और वस्त्र पूतम जलम पीबेत जल कैसे पिए अब तो आरो आ गए छानने के लिए <laughs> कहने का तात्पर्य शुद्ध जल को पीना है जल हमारा शुद्ध न हो और वाणी बोले तो कैसे बोले बुद्धि पूताम वदेद वाचम वाणी को बुद्धि से छान करके बुद्धि से शुद्ध करके बोलें बुद्धिपूताम वधे वाचम मनहपूतम समाचारित व्यवहार हमारा समाज में है। आपसी संबंध हमारे कैसे होने चाहिए व्यवहार कैसा होना चाहिए तो खूब मनन करके विचार करके तब व्यवहार करें संसार में लेकिन ये सारी बातें कब आ पाएंगी जब हम अपने को परमात्मा की आज्ञा के अनुसार चलाएंगे तब तो इसीलिए कहा है कि तीसरे कदम में कि ज्ञानम आत्मनि महति निय छे हम अपने ज्ञान को अपनी मन मर्जी से प्रयोग न करें अपने ज्ञान को परमात्मा के ज्ञान के अनुकूल बना लें और परमात्मा का ज्ञान कैसा होता है परमात्मा का ज्ञान शुद्ध होता है पक्षपात रहित होता है यथार्थ होता है सार्वभौमिक होता है सार्वकालिक होता है लेश मात्र भी उसमें अविद्या की गंध नहीं होती ऐसा ही हमारा ज्ञान जब होगा और उस ज्ञान पर हम मन को और इंद्रियों को समर्पित करेंगे नियंत्रित रखेंगे उसके आधार पर चलाएंगे तो ईश्वर कहता है कि उस विधि से तुम मुझे पा सकते हो तो ज्ञानम आत्मनि महति नियचे और ठीक है कि ज्ञान हमने ईश्वर के अनुसार बना लिया अर्थात बुद्धि हमने ईश्वर के ज्ञान के अनुकूल बना ली हमने वही जाना जो ईश्वर ने जाना है लेकिन ये ज्ञान ये बुद्धि ये भी तो एक करण है ये हम स्वयं नहीं है ये जीवात्मा स्वयं नहीं है जीवात्मा का ये करण है बुद्धि ये साधन है तो इस ज्ञान को परमात्मा के ज्ञान के अनुकूल बना लेने के बाद भी अब क्या करना है आगे तो अंतिम चौथा चरण कहा कि तद यछेद शांत आत्मनि उस बुद्धि को जो कि परमात्मा के ज्ञान के अनुकूल बन चुकी है उसको शांत आत्मनि शांत आत्मा में पहले आया था महान आत्मा अब है शांत आत्मा तो शांत का क्या अर्थ होता है हम शांत का अर्थ बोलते हैं जो बिल्कुल खामोश है ठीक है वो भी अर्थ है लेकिन शांत का तात्पर्य ये छोटा करना भी होता है जो छोटा है जिसको सिकोड़ दिया गया अब क्योंकि वो महान आत्मा है परमात्मा है सर्वव्यापक है लेकिन जीवात्मा सर्वव्यापक नहीं है वह शांत है वह छोटा है एक देशी है तो उस जीवात्मा में उस बुद्धि को डाल दें कहने का तात्पर्य है, जीवात्मा ही उस बुद्धि का प्रयोग करेगा और जीवात्मा जिस बुद्धि का प्रयोग करेगा वो बुद्धि हमने परमात्मा के ज्ञान के अनुकूल बना ली तो अब हमारी यात्रा बहुत सरलता से होगी क्योंकि फिर देखें क्रम को कि सबसे पहले हमारे सामने बाह्य करण आते हैं और उन कर्णों को हमने नियंत्रित किया हुआ है क्योंकि नियंत्रण सबसे पहले सबसे पहला कार्य हमारा नियंत्रण का है अनियंत्रित जीवन जो कि उच्छृंखल रूप में हमारे सामने है वो कभी भी हमें गंतव्य तक नहीं पहुंचा सकता और साधन हमारे पास में यही है तो सबसे पहले अपने कर्णों पर नियंत्रण अब नियंत्रण कर भी लिया लेकिन नियंत्रण कोई चोर चोरी करने जा रहा है और उसने अपने कर्णों को मन को भी इंद्रियों को भी पूर्ण नियंत्रित किया हुआ है पूर्ण नियंत्रण में है उसके उसे पता है मुझे क्या चुराना है कब चुराना है कैसे चुराना है बहुत ढंग से योजना बनाई है उसने अनियंत्रित होकर की योजना नहीं बनाई है लेकिन नियंत्रण होने पर भी उसने अपने कर्णों को बुद्धि पर नहीं सौंपा है उसने विवेचनात्मक शक्ति पर नहीं सौंपा है कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए इस पर विचार नहीं किया है बस करना है ये तो सोच लिया बड़े बड़े आतंकवादी बड़े बड़े जघन्य कार्य करते हैं तो एकाग्र होकर के ही करते हैं नियंत्रित होकर के ही करते हैं अनियंत्रित होकर नहीं करते और इसीलिए सुरक्षा बलों से आगे निकल जाते हैं कभी कभी वो तो ऐसा नियंत्रण नहीं वो नियंत्रण तो हो लेकिन बुद्धि के अनुसार हो और बुद्धि में ज्ञान कैसा हो परमात्मा का ज्ञान हो परमात्मा के अनुसार हो और वह बुद्धि उसके अनुसार जीवात्मा जब अपने को चलाता है तो हम कह सकते हैं कि परमात्मा ने अपने को परमात्मा की आज्ञा के अनुसार परमात्मा के ज्ञान के अनुकूल अपनी बुद्धि को बना करके और इन करणों का वह प्रयोग करने लगा है तब ये अध्यात्म का मार्ग हमें बहुत सरल बन जाता है और हम सफलतापूर्वक अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं तो आज का विषय ये यही विश्राम देते हैं इसको और आगे फिर देखेंगे यमाचार्य और क्या बताने वाले हैं ये क्रम लगातार चलता रहेगा अभी हम तीसरी वल्ली में चल रहे हैं और इसमें छह वल्लियां हैं अर्थात आधे पर लगभग पहुंचने वाले हैं तो यहीं विराम देते हैं ओम शम